ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना का स्थान तात्पर्य यह है कि सभी साधकों के लिए किसी न किसी रूप में प्रार्थना आवश्यक है यह जीव को ईश्वर मिलन की लालसा का द्योतक है साकार ईश्वर के प्रति जितना प्रेम और उसे पाने की जितनी लालसा होती है उतने ही निराकार अनंत परमात्मा के प्रति भी हो सकती है यह केवल अभिरुचि पर निर्भर करता है भक्त की प्रार्थना अधिक मुखर और भक्तिपूर्ण होती है ज्ञानी शांत रह सकता है उसकी प्रार्थना शब्दों में अभिव्यक्त न भी हो लेकिन उसका गहरा आंतरिक मौन एक प्रकार की महान आंतरिक प्रार्थना है कभी कभी एक ही व्यक्ति में ये दोनों मनोभाव एक के बाद एक दिखाई देते हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीन्द्रिय अनुभूति की तीव्र लालता हो जो लोग मूक प्रार्थना द्वारा इस पिपासा लालसा को बनाए रखने में असमर्थ हैं वे ऊपर युक्त प्रकार की प्रार्थनाओं की सहायता ले सकते हैं इसके अतिरिक्त हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्वार्थी नहीं होना चाहिए जिस प्रकार हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए अपने प्रिय तथा निकट बंधुओं के लिए प्रार्थना करो उसके बाद सज्जनों तथा आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए संघर्षरत लोगों के लिए प्रार्थना करो और अंत में सर्वत्र निवास कर रहे सभी प्राणियों के लिए प्रार्थना करो सभी दिशाओं में शुभ संस्कारों का प्रसार करो तुम्हारे द्वारा सभी दिशाओं में शांति और शुभेच्छा प्रसारित हुए स्वामी यतीश्वरन जी अपने प्रवचनों और कक्षा लाखों के पूर्व प्रार्थनाओं और ध्यानांशों का पाठ किया करते थे उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं संपादक सर्वव्यापी आनंद स्वरूप सर्व हृदय निवासी परमात्मा को प्रणाम वह भूत वर्तमान और भविष्य का ईसान करता है उसका साक्षात्कार व्यक्ति भयमुक्त हो शांति प्राप्त करता है वह परम सत्ता सत्य स्वरूप परम ज्योति और परम आत्मा है उसी सर्वव्यापी रस स्वरूप परमात्मा से हम सबकी उत्पत्ति हुई है उसे में हम स्थित हैं और उसी में हम लय हो जाएंगे ओम शांति शांति शांति हम कुछ क्षणों के लिए देह और मन को तनाव रहित कर शांति में से बैठें अब हम सर्वव्यापी परमात्मा को प्रणाम करें वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें हम संसार के सभी महान आचार्यों और संतों को प्रणाम करें जिनके उपदेश हमें धरोहर के रूप में प्राप्त हुए हैं वे हमें सत्य की स्पृह जगाएँ परमात्मा पवित्रता स्वरूप है हम पवित्रता के स्पंदनों को निश्वास के साथ भीतर लेवें वे हमारी सारी अपवित्रता को नष्ट करें हम प्रस्वास द्वारा पवित्रता के स्पंदनों को बाहर छोड़ें हम बल के स्पंदनों को भीतर खीचें वे हमारी सारी दुर्बलता नष्ट करें हम बल को प्रस्वास द्वारा बाहर निकालें हम शांति के स्पंदनों को भीतर लेवें वे हमारी सारी चंचलता नष्ट करें हम शांति के स्पंदन बाहर निश्वासित करें हम पवित्रता बल और शांति को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में अपने सहमानों के प्रति प्रवाहित करें हम स्वयं शांत होवें तथा समग्र विश्व में शांति का विस्तार करें अब हम साक्षी भाव का अवलंबन लें तथा मन को सभी विक्षेपों ध्वनियों तथा अन्य कठिनाइयों से विलक करें हम सभी विचारों कल्पना चित्रों एवं मन में उठ रही भावनाओं से भी स्वयं को पृथक करें हम पूर्ण सजग रहें हमारी देह भगवान का एक मंदिर है हम चेतना को हृदय रूपी गर्भगृह में एकाग्र करें तथा वहां एक छोटे ज्योतिपुंज की तरह अपनी आत्मा का अनुभव करें यह क्षुद्र ज्योतिपुंज सर्वत्र प्रकाशित हो रही अनंत ज्योति का एक अंश है अनंत परमात्मा सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों में व्याप्त है परमात्मा सभी प्राणियों में विराजित है वह हमारे नेत्रों कर्णों तथा अन्य इंद्रियों में व्याप्त है परमात्मा हमारे मन में प्रकाशित हो रहा है वह हमारे हृदय में विद्यमान है हम उसके साथ संपर्क का अनुभव करें अद्वैतवादी परमात्मा का अनंत सच्चिदानंद के रूप में ध्यान करता है भक्त उसी सच्चिदानंद की पिता माता सखा एवं प्रीतम के रूप में पूजा उपासना करता है अनंत सच्चिदानंद महान देवी देवताओं का रूप धारण करता है पुनः वह मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी पर मानव ईश्वरावतार बन कर आता है हम ध्यान के लिए किसी भी भाव का अवलंबन कर सकते हैं लेकिन ध्यान करते समय हम अनुभव करें कि ध्याता और ध्यय एक अनंत सच्चिदानंद में निमग्न है वस्तुतः एक ही अनंत परमात्मा एक ओर भक्त तथा दूसरी ओर भगवान के रूप में अभिव्यक्त होता है हम अपने हृदय के अंत में भगवत संस्पर्श का अनुभव करें और वहाँ भगवान की अवस्थिति हमारी स्नायुओं को शीतल मानो मनों को शांत एवं हृदयों को विश्राम प्रदान करे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे और हमारी चेतना को उद्बुद्ध करे हम कुछ क्षणों में कुछ क्षणों के लिए सर्वव्यापी आनंद स्वरूप परमात्मा का उनके किसी भी रूप का जो हमें अच्छा लगे तथा जिस प्रकार से हमारी इच्छा हो ध्यान करें लेकिन हम भगवत संस्पर्श का अवश्य अनुभव करें सर्वव्यापी आनंद स्वरूप परमात्मा जो आत्मा की भी आत्मा है हम सभी की रक्षा करें हम सभी का मार्गदर्शन करें हम सभी का पोषण करें हम जो ज्ञान प्राप्त करें वह उनकी कृपा से तेजस्वी और फलप्रसु हो हम सभी में परस्पर शांति और सद्भाव स्थापित हो ओम शांति शांति शांति हे प्रभु सभी साधन पथ सच्चिदानंद रूप सागर तक जाने वाली नदियों के समान है तुम हमारी आत्माओं की आत्मा हो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो विद्या धन हो हमारे सर्वस्व तुम्ही हो हमें असत्य से सत की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो हमारी आत्मा में पूर्णतया प्रकाशित हो और अपनी प्रेरक सत्ता से हमें धन्य करो हम अपने हृदय के अंतम प्रदेश में आपका साक्षात्कार करें हम अपने सभी सह प्राणियों में आपका दर्शन करें सब में विराजित आपको हम प्रेम करें और उनमें आपका आपकी सेवा करें संसार में शांति विराजे, सभी भयमुक्त होवे सभी शुभ का साक्षात्कार करें तभी सद्विचारों द्वारा प्रेरित हों तभी सर्वत्र सुखी होवें ओम शांति शांति शांति